श्रीमद्भागवत महापुराणादश स्कंध अथ दसमोध्याय लौकिक तथा तो पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण श्री भगवान वाच मयोदि स्वहित स्वधर्मेश मदाश्रय वर्णाश्रम खुलाचार अकामात्मा सामचरे भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं प्यारे उद्धव साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता पांचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें साथ ही जहां तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे अनविखेत विशुद्धात्मा देह नाम कुड़ेशु तत्वध्यान सर्वरंभ विपर्य निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करें कि जगत के विषय प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले परंतु मिलता है दुख सुप्त विषयालोकोध्या व मनोरथ नानात्मकवाद विपुल तथा भेदात्म इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जगत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेदबुद्धि भी व्यथ ही है क्योंकि यह भी इंद्रियजन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्वत असत्य ही है निवत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत्परम त्यजेत जिज्ञासायां समृत्तम प्रवृत्तौ नादेत कर्मचोदना जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो जब आत्मज्ञान की उत्कट उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए जमानभिक्षण से वेतन मान मत मध्य मधविज्ञ शांतम उपासित मधात्मकम अहिंसा आदि यमों का तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिए परंतु शौच पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोध ही न होने पर ही करना चाहिए जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे अमान जिज्ञास अभिमान न करना चाहिए वह कभी किसी से डाह न करे किसी का बुरा न सोचे वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो उसे आलस्य छू न जाए उसे कहीं भी ममता न हो गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो कोई काम कर न करे उसे सावधानी से पूरा करे सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे जायापत्य गृहक्षेत्र स्वजन द्रविणा उदासीन समर्भेश्वर जिज्ञासु का परम धन है आत्मा इसलिए वह स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे उदासीन रहे विलक्षण स्थूल जैसे जलने स्थूलूक्ष लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि सत्रह तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है आत्मा नित्य एक एवं चेतन है इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है अति देह से आत्मा भिन्न है निरोधोत्पत्त्यणो बृहन्ना तत्कृतान गुणान अंत प्रविष्ट आधत्त एवं देह गुणान पर अब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति विनाश बड़ाई छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह के जड़ता अनित्यता स्थूलता अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है यो सौ गुणे विरचितो देहोम पुरुष से ही संता संसार निबंधोयत्म ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है तस्मा जिज्ञास आत्मस्थम केवल परम प्यारे उद्धव इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं केवल अज्ञान ही मूल कारण है इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है उसका और कोई आधार नहीं है उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्त बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए आचार्य ओ यज्ञ में जब अरणि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़िया रहती है और बीच में मंथन काष्ट रहता है वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार और शिष्य तो नीचे की ऊपर की अर्निया है तथा उपदेश मंथन काष्ट है इनसे जो ज्ञानग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है वै सारिशुद्ध बुद्धिधुनोति माया गुण सूताच संद्य यदात्मे तस्वयथा इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देती है तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिससे कि यह संसार बना हुआ है इस प्रकार सब के भस्म हो जाने पर सब आत्मा के अतिरिक्त जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है ऐसी संविधा न रहने पर आग बुझ जाती है यथसा कर्मकृ कर्तृण भोक्तृण सुख दुख यो नानात्मथ नित्यत्म लोक काला गत्म मन से सर्व की यथा तदातभेदे न जायते भिदते चथी एवंप्यंग सर्वेशा देहिना देहयो ग काय वत सन्ती भावा जन्मादे अद्रापी कर्मण कर्तम स्वातंत्र्यम चक्ष भोक्त दुखसुख सं भजे प्यारे उद्धव यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोगता जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य एवं यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट पट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सरादि कालावयों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोगता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी अतः इसमत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है विवश है तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा न देश सुखम किंचित तथा चुखम मूढ़ाणकरण परम यदि यह कहा जाए कि जो भली भाती कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका वह अभिमान व्यर्थ है यदि प्राप्तिम विघातम चारंते सुख दुख ते प्रवेद्यथा। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं उन जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए स्थान पर ले जाया जा रहा है उसे क्या फूल चंदन स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं कदापि नहीं अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से न सुखी सिद्ध होगा और न जीव का कुछ रहेगा। पुरुषा बहुवंतराय काम्चा निष्फल प्यारे उद्धव लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती है अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों में घृणा होती है प्रतिदिन पुण्य छीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी छह निकट छः के निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं वहाँ की कामना पूर्ण होने पर भी यजमान ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता अंतराजि तो यदि धर्म सुनिष्ठित तेनापे निर्जित सारम य यदि यज्ञ यागादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्गादि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बताता हूँ सुनोह देवता यज्ञोक भुंजे तदेवत्जिता यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है स्वुण्योपचित उपगे गंधर्व विहरन मध्य देवी नाम उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है स्त्री भी न किणे जाल मालिना क्रीडन सुरा क्रीडे सुनिमृत उसका विमान वह जहां ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है और उसकी घंटिया घन गहन घनाकर दिशाओं को गुंजारित करती है वह अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं के विहार स्थलियों में क्रीणाएं करते करते इतना बेसुद हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा तावत सर्गे स्वर्गे पुण्यम समाप्य पुण्य प्रत्यर्वा कालचालितः जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंशी बजाता रहता है परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है यद्य धर्मरत संघाद असता काम आत्मा कृपणो लुप्त श्रैणो भूत विशुना विधि गण नरका जंतु तम यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पढ़कर अधर्म पारायण हो जाए अपने इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए तब तो वह पशुओं से भी गया भीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है उसे अंत में घोर अंधकार स्वार्थ और परमार से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है कर्माणि दुखोदकरण कर्माणी दुखो नी कुरे नुनः देहमा दे भजते तत्र किम त्र कि धर्मिल जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं उनका फल दुख ही है जो जीव शरीर में अहमता ममता करके उन्हीं में लग जाता है उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीवन को क्या सुख हो सकता है लोकानाम लोकपाल नाम लोक मतभयम कल्पजीविना ब्रह्मणों पर भयम मत्धपरायुष सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं औरों की तो बात ही क्या स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल दो परार्थ है गुणा सृजंते कर्माणी गुणो नु सुजते गुणान देवस्तो गुणसंयुक्तो संयुक्त भुंगते कर्म फलान्यो सत्व रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती है देव अज्ञान व सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है वन्ना आत्म नाना तुम आत्मनो यावत्म तर जब तक गुणों की विषमता है अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती वह अनेक जान पड़ता है और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा या वस्या स्वतंत्र भयम या ए रस्ते पास मुह्यंते सुचार जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है काल आत्मा घमो लोक स्वभाव धर्म एवच एतम बहुधा प्रहुर् गुण करे सती जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल जीव वेद लोक स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं ये सब माया में है वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ उद्धव उवाच गुणे सुवर्तमान पे देह जे स्वृत गुण न बद्यते दे बद्यते वाह कथम उद्धव जी ने पूछा भगवान यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता है अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है कथम वर्तेत बिहरेत कहरवात लक्षण किम भुंजितोत विजय क्षेत्र शीतयाथिवा बुद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है वह कैसे विहार करता है या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है कैसे सोता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है ए त्युत में प्रश्न प्रश्न विदाम नित्य मुक्तो नित्य बद्ध एक अच्युत प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यांसितादश स्कंधे भगवदुद्धव भगवदुद्धवसंवादे दसमोध्याय